अपने को इंजीनियर के विषय को लिया है यात्रा कर रही है और अब तक ग्रहण के प्रकार के साथ चिकित्सा की अवस्था कोई राष्ट्रियों के निर्देशन अर्थात छात्रों वहां से स्वीकार कर दिया है सब प्रदेश व्यक्ति को आने के आश्चर्य से करते है और करते थे प्रदेश कार्य विचारक से रजिया को समाचार बताता है अपने सर्क कर अगर दर्शन करके बताती है गंगी शराब धातु और शानदार एक बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं एक प्रकार दूसरा after how we are learning chapter 2 oil and gas the oil and gas is a very important resource for our country and it is being developed and it is being developed and it is being developed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 ऊर्जा समस्त योग की प्रक्रियाओं में तंत्र की साधनाओं में पृथ्वी पर अनेक अनेक रूपों में पैदा हुआ धर्म की व्यवस्थाओं में वीर का ऊर्ध्वन वीर का ऊपर की तरफ उठना काम केंद्र से सहस्त्रार्थ तक पहुंचना इसे अनिवार्य कहा है इससे बड़ी उलझन पैदा होती वैज्ञानिक बुद्धि बहुत अड़चन में पड़ जाती जो शरीर शास्त्र को समझते हैं वे इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि ये बात असंभव है काम केंद्र पर जो वीरी इकट्ठा है उसके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 शरीर शास्त्र की दृष्टि से आधुनिक सब खोजों की दृष्टि से तंत्र योग धर्म की सब धारणाएं गलत हो जाती जब मार्ग ही नहीं है तो वीरी का उत्थान नहीं हो सकता उद्वगमन नहीं हो सकता और जो इस चेष्टा में लगे हैं वो व्यक्ति के काम में लगे जो आधुनिक शरीर शास्त्र को पढ़ लेते हैं उनकी आस्था तंत्र और योग से तत्ण उठ जाती है स्वाभाविक क्योंकि शरीर में कोई व्यवस्था ही नहीं है नाडियों की कि वीर ऊपर जा सके ये ठीक है और जहां तक विज्ञान जाता है वहां तक ये बात बिल्कुल ही उचित है ऐसा नहीं हो सकता लेकिन कुछ और बात है जो विज्ञान से चूक जाती है और जब तक वो समझ में न आ जाए तब तक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 प्रतियोगिता वहीं शुरू हो जाती है वो जो प्रतियोगिता पूरे संसार में देखते हैं वो उसका ही फैलाव है क्योंकि एक संभोग में लाखों वीवीकरण छूटते हैं और उनमें से एक पहुंच पाता है लाखों नष्ट हो जाते हैं बीच में भयंकर संघर्ष है बड़ी प्रतियोगिता है और एक भी सदा नहीं पहुंच पाता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 और उन चक्रों से ही ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है इस ऊर्जा का नाम वीर है आप जिसे सामान्यतः वीर कहते हैं वो केवल पदार्थ है वाहन है ऐसा समझे कि एक बीज है एक बीज को आप हाँ तोड़े तो उसके भीतर किसी पौधे का कोई अस्तित्व नहीं है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 सब कुछ वही है जड़े वही है लेकिन कोई पक्षी प्राण का उड़ गया अब बढ़ती नहीं होती अब चीजें ठहर गई वृक्षी बढ़ता है ऐसा नहीं पहाड़ भी बढ़ते हमारा हिमालय अभी भी बढ़ रहा है अभी भी जवान है कुछ पहाड़ बूढ़े हो गए सतपुढ़ा है विंध्या बूढ़े हो गए अब नहीं बढ़ रहे कुछ पहाड़ मर गए जिनकी सिर्फ देर रह गई है हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है अभी भी बढ़ रहा अभी जीवित है हिमालय के प्रति इस मुल्क का इतने आदर का भाव उसकी ऊंचाई के कारण नहीं है उसके जीवन के कारण और अगर हमने हिमालय को महादेवों का शिव का निवास बनाया है तो सिर्फ इसी लिए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 जैसे ही स्त्री पुरुष का कण मिलता है एक पूर्ण बन गया एक छोटी इकाई पैदा हो गई जो अब आधी नहीं अब जो पढ़ सकती है एक उपाय तो है वीरिकण के भीतर छिपे जीवन को मुक्त करने का कि उसे विपरीत रज कण से मिला दे एक और भी उपाय है इस वीरिकण को प्रकट करने का तब दो दे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 वो आकांक्षा है स्वयं के भीतर की छिपी स्त्री या स्वयं के भीतर छिपे पुरुष से मिलने की अगर बाहर की स्त्री से मिलना होता है तो संभोग घटित होता है वो भी सुखद है क्षण भर के लिए अगर भीतर की स्त्री से मिलना होता है तो समाधि घटित होती है वो महासुख है और सदा के लिए क्योंकि बाहर की स्त्री से कितनी गर्म मिली रहिएगा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 वो जो आपके भीतर श्रेष्ठतम शिखर है हिमालय का सहस्त्रार कैलाश गौरीशंकर जो भी नाम है वहां ये मिलन घटित होता है निम्नतम तल है काम का वहां तो पशु भी मिल लेते हैं वह मिलन होता है संभोग का सृष्टम केंद्र है मिलन का समाधि का वहां कभी कोई बुध कभी कोई महावीर अपनी भीतर की स्त्री या अपने भीतर के पुरुष को खोज पाता और जिस दिन यह घटना घटती है उसी दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य जब भीतर की स्त्री मिल गई तो फिर बाहर की स्त्री की कोई चिंता नहीं रह जाती जब भीतर का पुरुष मिल गया तो फिर बाहर के पुरुष की कोई खोज नहीं रह जाती और जब तक ये मूलन नहीं होता तब तक, तक खोज जारी रहेगी वीर का द्वार इस का द्वार है कैसे हम अपने वीरिकण में छिपी हुई जीवन ऊर्जा को मुक्त करें और कैसे हमारे सहस्त्रार में छिपे हुए हमारे ही विपरीत धुरु से मिलन करा दें? एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब वो ध्यान करते हैं ये सक्रिय ध्यान करते हैं तो कुछ समय के लिए उनकी काम वासना बिल्कुल दिरोहित हो जाती है उससे उनको डर पैदा हो पूछा है काम वासना त्रोहित हो जाती और है और शक्ति बहुत मालूम पड़ती है चेष्टा भी करें तो काम कृत्य में नहीं उतर सकते हैं कुछ समय के लिए तो उन्हें घबराहट होगी कि कहीं वो इससे किसी नपुंसकता को तो उपलब्ध नहीं हो जाएंगे कोई इंपोर्टेंसी तो नहीं हो जाएगी और शक्ति बहुत मालूम पड़ती है जितनी कभी भी मालूम नहीं पड़ती उतनी मालूम पड़ती है लेकिन काम कृत्य में नहीं उतर सकते सौभाग्यशाली है डरे सौभा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 जीसस कहता है जीसस के नपुंसक बड़ी मीठी बात है क्या आपको पता है को हम नपुंसक लिंग में रखे हैं ब्रह्म को न हम पुरलिंग में रख सकते हैं ना स्त्रीलिंग में या तो वो दोनों है या दोनों नहीं है इसलिए ब्रह्म को हमने इस मुल्क में नपुंसक लिंग में रखा हुआ है सोचकर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 क्योंकि आप सांस सब जगह से ले रहे हैं और सब जगह से लेना जरूरी है क्योंकि आपका रोण रोण जीवित है वो भी अपनी सांस ले रहा है आपका पूरा शरीर सांस ले रहा है आपके शरीर में एक ऐसा टुकड़ा भी नहीं है जो बिना सांस के हो तो जब हु की हंकार आप करते हैं तो वो हुंकार सिर्फ आपके हृदय में और आपकी नाभि में जहां तक आपकी श्वास जाती है वहीं तक नहीं गूंजती वो हुंकार धीरे धीरे जहां तक श्वास आपके शरीर में प्रवेश करती है रोए रोए तक वहां वहां तक गूंज जाती है और जैसे श्वास रोए रोए में छिपी है वैसे ही काम वासना भी रोए रोए में छिपी है काम केंद्र पर तो कंसंट्रेटेड है एकाग्र है लेकिन छिपी तो सब तरफ है शरीर में सिर्फ काम केंद्र ही काम केंद्र नहीं है और इरोटिक जोन्स भी हैं, और अंग भी हैं शरीर के जो काम उत्तेजना से भर जाते हैं स्तन है वे भी उत्तेजना से भर जाते हैं काम भी काम केंद्र पर कंसंट्रेटेड है वह सर्वाधिक लेकिन फैला है पूरे शरीर में जैसे श्वास फैली है ऐसी ही काम वासना भी फैली है। जब आप चोट करते हैं हुंकार की तो यह हुंकार की चोट जहां जहां श्वास जाती है वहां वहां तक विस्तीन हो जाती है आपके भीतर जहां जहां वायु है वहां वहां यह ध्वनि गूंज जाती है विस्तीर्ण हो जाती है। इसलिए तो इतना आग्रह मेरा की बहुत जोर से करे कि जरा भी एक भी हिस्सा इस ध्वनि से वंचित न रह जाए और आपके सारे शरीर कि काम ऊर्जा पे ये चोट पड़ जाए और जगह जगह से काम ऊर्जा इस चोट से मुक्त होने लगे ये हैमरिंग है हथौड़ी की तरह हम बीज को तोड़ रहे हैं भीतर तो बीज वहीं पड़ा रह जाए और बीज की ऊर्जा मुक्त हो जाए और ऊर्जा का नियम है मुक्त होते ही ऊर्जा ऊपर की तरफ दौड़ती है ऊर्जा दौड़ती ही ऊपर की तरफ जैसे लपट आग की ऊपर की तरफ दौड़ती सब ऊर्जाएं ऊपर की तरफ दौड़ती सब पदार्थ नीचे की तरफ गिरते हैं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 पर हमें और कुछ पता नहीं इसलिए पहले ही द्वार को हम सब कुछ समझ लेते ध्यान की पहली घटना है निम्नतम है ध्यान की ही फिर जैसे जैसे वीर ऊर्जा एक केंद्र से दूसरे केंद्र में उठती है ध्यान और गहरा हो जाता तीसरे केंद्र में और गहरा हो जाता चौथे केंद्र में और गहरा हो जाता गहरा होता जाता है पांचवे केंद्र से ध्यान की शिखा बहुत साफ हो जाती पांचवा केंद्र आज्ञा चक्र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 वह प्रज्ञा की सिखा है जो आत्मा से निकलती है। ज्ञान शास्त्र में नहीं शब्द में भी नहीं ज्ञान है आपके भीतर छिपे ध्यान के कलश में उस ज्ञान का नाम प्रज्ञा है वो जो सिखा भीतर चल रही है ध्यान के कलश में और ध्यान पारदर्शी कलश से शुभ्र संगमरमर का बाहर भी उसकी किरणें दिखाई पड़ती इसलिए जो लोग ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं उनके शब्दों में उनकी वाणी में उनके उठने बैठने में प्रज्ञा की झलक आने लगती है। वो जो भीतर छिपा है बाहर भी बहने लगता है तू ही वह कलश है ध्यान का वो कलश तू है अब तूने अपने को इंद्रियों के विषयों से विच्छिन्न कर लिया है तूने ने दर्शन पथ तथा श्रवण पथ की यात्रा कर ली और अब तू ज्ञान के प्रकाश में खड़ा है अब तो तुतीक्षा की अवस्था को उपलब्ध हो गया है वीर के पांचवें द्वार के बाद ये घटनाएं अपने आप घट जाती ये उसके परिणाम कि व्यक्ति इंद्रियों से विचिन्न हो जाता है इंद्रियों से हमारा जोड़ संभोग की आकांक्षा के कारण काम वासना ही हमारी इंद्रियों और हमारे बीच जोड़ है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 एक और संबंध है मेरे हाथ का जो वास्तविक संबंध है जिसको कोई डॉक्टर नहीं जोड़ सकता कोई डॉक्टर नहीं तोड़ सकता वो संबंध है मेरे स्पर्श की वासना ये हाथ से मैं छूता हूं हाथ से मेरे दो संबंध एक मेरे देह का संबंध है कि हड्डियों से हड्डियां जुड़ी हैं वो तो यांत्रिक है एक दूसरा संबंध है मेरे स्पर्श की वासना वस्तुता उसके कारण ही मैं हाथ से जुड़ा हूं जिस दिन मेरे स्पर्श की वासना पूरी तरह समाप्त हो जाए उस दिन हाथ से मैं नहीं जुड़ा हूं हाथ भला मुझसे जुड़ा हो जो हाथ के संबंध में सही है वही सब इंद्रियों के संबंध में सही है जनइंद्री से आप जुड़े हैं चमड़ी से हड्डी से वो अलग बात है गहरा जोड़ तो आपकी काम वासना का है इसलिए कभी आपने ख्याल किया मन में काम का विचार की जन्मंद्री तत्काल प्रभावित हो जाती है मन में विचार उठा नहीं की जन्मेंद्री प्रभावित हुई नहीं एक विचार का जोड़ है भीतर, वासना का जोड़ है उस वासना के जोड़ को जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठने शुरू होती है टूटता जाता है फिर हाथ रह जाता है लेकिन छूने की वासना नहीं रह जाती है। तब आप चीजें उठा भी सकते हैं छू भी सकते हैं लेकिन छूने की कामना हो गई चीजें छू जाएंगी लेकिन छूने का कोई मोह, कोई पागल पनाथ भीतर नहीं इंद्रियों का आप उपयोग कर सकेंगे लेकिन इंद्रिया अब आपकी गुलाम है और मालिक नहीं और यह घटना तभी घट सकती इसको कोई उल्टे ढंग से घटाना चाहे तो मुश्किल में पड़ जाता है। कोई इस डर से कि हाथ में छूने की वासना है इसलिए हाथ काट डालो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 अगर बांस ना होगा तो बाहर प्रकट ना होगी भीतर ही बसती रहेगी बांस से बचती होती तो बड़ी आसान बात थी बांस को तोड़ देते को बजना भी टूट जाता बांस को हम उठाते ही इसलिए है बांसुरी बनाते ही इसलिए है की भीतर वो बज रही है पहले से उसको प्रकट करना इंद्रिया बांस की पोंगरी है और भीतर से जो रस वासना का बहरा है, वही असली चीज है बांस को तोड़ने में मत लगना ना समझ उसमें लगते है बीतर के रस को ही मुक्त करने में लगना बांसुरी पड़ी रह जाएगी बजना बंद हो जाएगा ओट पर भी रखी रहे बांसुरी तो बजना बंद हो जाएगा अगर भीतर के वासना से मुक्ति हो गई तो वीरी को ऊपर की तरफ ले चलना वीरी को नीचे के केंद्रों से मुक्त करना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 इस प्रकाश के क्षण तितिक्षा प्रतीक्षा उपलब्ध होती है तितिक्षा का अर्थ है अब तुझे सुख और दुख समान है अब तुझे सुख और दुख में कोई भेद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सुख पता नहीं चलेगा दुख पता नहीं चलेगा अगर बुद्ध के पैर में भी कांटा चुभा तो दर्द पता चलेगा शायद आपको जितना पता चलता उससे भी ज्यादा चलेगा क्योंकि बुद्ध की संवेदनशीलता सेंसिटिविटी परम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 क्या मतलब इसका कि कांटा गढ़ेगा तो दुख नहीं होगा कांटा गढ़ेगा तो कष्ट होगा दुख नहीं होगा कष्ट बाहरी घटना है शारीरिक घटना है दुख उसकी व्याख्या है जब कांटा पैर में गढ़ता है तो ये तो कष्ट होगा ही कष्ट का मतलब पृथ्वी होगी पैर खबर देगा पैर के इस स्ने तत्काल खबर भेजेंगे संदेश भेजेंगे मस्तिष्क को कि कांटा गढ़ा लेकिन मस्तिष्क इसकी व्याख्या नहीं करेगा मस्तिष्क ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मस्तिष्क की ये नहीं कहेगा कि ऐसा अब कभी ना हो मस्तिष्क ये नहीं कहेगा कि मैं शिकायत करता हूं परमात्मा से कांटा क्यों गड़ा मस्तिष्क इसे स्वीकार कर लेगा कि ठीक हाथ में फूल हो खबर मिलेगी लेकिन मस्तिष्क व्याख्या नहीं करेगा कि यह फूल रोज रोज ऐसा ही मेरे हाथ में हो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 बाह्य जीवन के तथ्य तिथिका का अर्थ है अब बाहरी घटनाएं घर पता चलेंगी उनके कारण भीतर कोई घटना नहीं निर्मित होगी कोई आग्रह कोई अपेक्षा भीतर निर्मित नहीं होगी कांटा गड़े तो ठीक हाथ में फूल हो तो ठीक बुद्ध जैसे भीतर थे कांटे गड़ने के पहले वैसे ही कांटा गड़ने पर भी रहेंगे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 सूत्र कहता है ओ सिद्ध नारजोल तिब्बती शब्द है सिद्ध के लिए ओ नारजोल अब तू सुरक्षित वीर ऊपर चल पड़ा अब नहीं अब तक डर था वीर की यात्रा ध्यान बन गई अब डर नहीं अब तू सुरक्षित पापों के विजेता अब जीत लिए गए एक बार जब किसी श्रोतापन्न ने सातवे मार्ग को पार कर लिया है तब समस्त प्रकृति आनंदपूर्ण आश्चर्य से भर जाती और पराजित अनुभव करती अब आगे की एक छलक ये सूत्र देता है छठ द्वार है ध्यान अब सातवा ही बचा है अब मंजिल बिल्कुल पास अब एक कदम और कि ध्यान का कलश भी टूट जाएगा रह जाएगी शुद्ध प्रज्ञा अभी झलक मिल रही है जैसे एक लालटेन हो कितना ही शुभ्र हो कांच कितना ही शुद्ध और पारदर्शी दिखाई भी ना पड़ता हो तो भी जरा सा फासला अभी कायम है कांच की एक दीवार है और उसके भीतर है ज्योति। ध्यान कांच की दीवार है समाधि कांच की दीवाल का भी टूट जाना पर कांच की दीवाल भी दीवाल है अभी भी थोड़ा फासला है और कांच कितना ही शुद्ध हो शुद्धि भी बीच में खड़ी हो तो वो भी तो अवरोध है वो भी टूट जाएगी साथ में, में सब अवरोध गिर जाएंगे मात्र प्रज्ञा मात्र बोध अवेयरनेस चैतन्य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 दुष्ट है दूसरे को चोट पहुंचाने में तो उसे रस आता है उससे पश्चाताप नहीं होता पश्चाताप ये होता है कि मैं हारा। जब भी क्रोध उसे पकड़ लेता है, तो उससे कोई बड़ी ताकत जैसे उसे खींच के चला देती है और वो अपने पश में नहीं रह जाता इसका पश्चाताप होता है संभोग में जो पश्चाताप होता है वो नहीं की संभोग में को दुख है सुख का क्षण भी ये होता है कि मुझसे विराट तर ने मेरे गर्दन पकड़ ली और मुझे चला दिया और मैं कुछ भी ना कर पाया पश्चाताप हार का है एक पाप हम कहते ही उसे हैं जिसके पीछे आपको हार की प्रती हो और पुण्य हम कहते ही उसे है जिसके पीछे आपको जीत की प्रती हो जिस काम को करने से आपको भीतर गौरव का अनुभव लगे की मैं मुक्त हुआ कोई प्रबल शक्ति मुझे खींचती है मैं खुद शक्तिशाली हो गया हूँ उस प्रती का नाम पुण्य उस प्रती का नाम बात है जब आपको लगे कि किसी और ने मुझसे कुछ करवा लिया मैं अपना मालिक रहा था गुलामी का बोध पाप है मालिकित का बोध पुण्य है इसलिए हम सन्यासी को स्वामी कहते हैं सिर्फ इसीलिए अब वो धीरे धीरे स्वामित्व की तरफ बढ़ है धीरे धीरे उसके भीतर जो जो दास्ता के तत्व हैं, उन्हें वो निकाल बाहर करेगा नष्ट करेगा और हर मौके को अपनी मालकियुक्त अपना स्वामित्व बनाएगा जन्मो जन्मों तक हम हारते हैं पराजित होते हैं प्रकृति मान ही देती है कि हम जीत नहीं सकते सोचिए आप खुदी इसी जिंदगी को सोचो, दूसरी जिंदगी का तो आपको पता भी नहीं इसी जिंदगी में कितनी बार तय किया है कि नहीं करेंगे क्रोध और फिर फिर किया है एक भी बार जीत नहीं पाए तो आपके भीतर जो क्रोध की ऊर्जा है जो पृथ्वी की कशिश से आपके भीतर जमीन की तरफ खींचने की जो ताकत है वो आश्वस्त हो गई है कि तुम्हारी बातों का तुम्हारे वचनों का तुम्हारी कसरों का कोई मूल्य नहीं तुम नाहक बकवास किया करते हो क्योंकि जब भी होता है वही होता है जो प्रकृति चाहती आपके लिए क्या होता है तो जन्मो जन्मों से प्रकृति आश्वस्त है आपसे कि आप भरोसे के आदमी हो आप कितनी मंदिर जाओ पूजा प्रार्थना करो कितनी कसम खाओ कितने गुरुओं के चरणों में भटको प्रकृति जानते कि तुम नाह यहा वहां नाह कमा रहे अखिल तुम मेरी ही शरण हो सब करके तुम मेरी ही शरण आ जाते हो सुबह के भटका सां तक घर लौटाता है ज्यादा देर नहीं लगती प्रकृति को आपकी बातों में कोई चिंता पैदा नहीं होती इसलिए जब पहली दफा कोई तो व्यक्ति नारजोड़ की सिद्ध की अवस्था में पहुंचता है और काम ऊर्जा स्पर्श कर लेती है ऊपर के केंद्रों का तो समस्त प्रकृति आनंदपूर्ण आश्चर्य से भर जाती और पराजित अनुभव करती आनंदपूर्ण आश्चर्य से भर जाती और पराजित अनुभव करती है बड़े विपरीत शब्द पराजित अनुभव करती क्योंकि सदा वो विजेता की और आप हारे हुए थे पहली दफा आप जीत गए और प्रकृति हार गई इसलिए पराजित अनुभव करती है लेकिन दुखी अनुभव व्यक्ति आनंदपूर्ण एक रहस्य है और वो ये कि जिसको आप गुलाम बनाते हैं आप भी उसके गुलाम बन जाते हैं किसी को गुलाम बनाना आसान नहीं गुलाम बनाने में खुद भी उसके गुलाम बनना पड़ता है सुन मैंने एक आदमी एक गाय को बांधते जा रहा था रास्ते तो से मिल गया एक सूफी फकीर फरीद फरीद ने अपने शिष्यों से कहा कि आदमी को घर लोगों में ज्ञान लो दूंगा गाय वाला आदमी गिर गया और उसको शिष्य घेर के खड़े हो गए फरित की ऐसी ही शिक्षा लेने की आदत थी उसने कहा देखो मैं तुमसे तो पूछता हूं उसमें गुलाम कौन है ये या गाय सिस्टर ने कहीं भी कोई पूछने की बात है गाय गुलाम है आदमी मालिक तो फरीद ने कहा अगर ये सच है तो अगर इन दोनों के बीच का संबंध तोड़ दिया जाए तो गाय आदमी को खोजेगी क्या आदमी गाय को खोजेगा तो आदमी गाय को खोज तो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 आनंद भी होता है और भी की तुम और ये कर सके तुमसे कोई आसान नहीं, तुम बड़े भरोसे के थे तुम भी ये कर सके इतने जन्मों तक तो भटकते भी भी जीत सके इतने जन्मों की पराजित होने की आदत को भी तुम तोड़ सके स्वभाव हास्य छा जाता है रजत कारा बड़े मीठे बचन है रजत तारा अब जलते इशारों से रजनी कंधा को यह समाचार बताते झरने अपने कलकल स्वर में कड़ियों को, को ये कथा सुनाता है सागर की काली लहरें गर्जन करके यही बात चट्टानों को बताती गंध भरी हवाएं घाटियों के कान में इसका ही गीत गाती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 ऐसे सूत्रों को जानने वाले लोग कल्पनाओं से नहीं खेलते कहने का डर काव्यपूर्ण है क्योंकि यह तथ्य ही काव्यपूर्ण है जिस दिन बुद्ध का जन्म होता है कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो उसके साथ ही सारी प्रकृति में जंझनाट फैल जाती ये घटना असाधारण ये कोई छोटी घटना नहीं है जिसे ज्वालामुखी फूट पड़ जाता तो सारी पृथ्वी कंपन से भर जाती ये भी एक ज्वालामुखी का विस्फोट है पदार्थ का नहीं चेतना का इसकी तरण तरन सारी प्रकृति को स्पर्श करेगी कुछ भी अछूता न रह जाएगा बुद्ध की घटना एक्सप्लोसिव विस्फोट इस घटना में चैतन्य का कण कण प्रभावित होगा आच्छादित हो आच्छा जाए और ये सारा जगत चैतन्य से बना है इसमें पत्थर की भी आत्मा है हम नहीं देख पाते कि हमारी आंखें पथरी नहीं है यहां पत्थर की भी आत्मा है यहाँ झरने की भी आत्मा है यहाँ सागर की भी आत्मा है यहाँ जो भी है जानो तब सब आत्माण है जब बुद्धत्व की घटना घटती है और एक व्यक्ति समस्त बंधनों के बाहर हो जाता है और एक व्यक्ति परम स्वतंत्रता को प्राप्त होता है और एक व्यक्ति समस्त अहंकार समस्त है। एक व्यक्ति के जब सारे बंधन गिर जाते हैं तो ये काव्य सत्य हो जाता है ये तथ्य हो जाता है रजत तारा अपने जलते इंसानों से रजनी गंधा को यही समाचार बताया रात खिला रजनीगंधा का फूल तारे उससे भी यही कहते हैं बुद्ध का जन्म हुआ अपने कंकल स्वर से कंकड़ पत्थरों से यही कथा सुनाता है सागर की काली लहरें गर्जन करके यही बात चट्टानों से कह जाती है गंध भरी घाटिया इसी का गीत गुण बनाती है चीड़े के शानदार वृक्ष बड़े रहस्य ढंग से गुण बनाते हैं बुद्ध का उदय हुआ आज के बुद्ध का उज्जवल स्तूप की तरह खड़ा है जिसके पर भाव का उदय मानसूरी अपनी प्रथम महा गौरवमयी किरणों से बरस रहा है उसका मन एक शांत और असीम सागर की तरह तटीय अंतरिक्ष में फैलता जा रहा है और वह जीवन में मृत्यु को अपने मजबूत हाथों में धारण किए हुए ऐसा नवजात बुद्ध जैसे खड़ा है पश्चिम मुख उसका पूर्व की तरफ और बुद्धत के उदय का सूर्य बाल सूर्य प्रज्ञा का सूर्य अपनी पहली किरण उस पर डाल रहा है अब वह पश्चिम में उज्वल स्तूप की तरह खड़ा है जिसके ऊपर पर शाश्वत भाव का उदयमान सूर्य अपनी प्रथम महागौरव में किरणों को बसा रहा है उसका मन एक शांत और असीम सागर की तरह तट हीन अंतरिक्ष में फैलता जा रहा है इस सूरज के उदय होने के साथ ही उसकी चेतना फैल रही है जैसे जैसे, ये है और जैसे, जैसे सूरज के किरणों का ताना बाना फैल रहा है वैसे वैसे उसकी चेतना भी फैलती जारी है क्योंकि ये सूर्य कोई बाहर का सूर्य नहीं उसकी चेतना का ही सूर्य है अंत हीन बन जाएगी उसकी आत्मा उसकी कोई सीमाएं न होगी क्षण की दे और वो जो व्यक्ति था खो जाएगा वो जो दीप था खो जाएगा सागर ही रह जाएगा वो जब तक सीमा में बगा था नहीं होगा असीम ही रह जाए बुद्ध तो ने कहा है ज्ञान के हो पर कि जिस मकान में मैं अब तक जन्म जन्म तक रहता है उसकी दीवारें गिर गई अब तो भीतर का सूर्य आकाश ही शेष रह गया जिसे हम समझते हैं अपना होना वो हमारी दीवारों के कारण एक तो दिन दीवार इस छठ में द्वार के बाद आखिरी दीवार गिर रही है वो तो कांच की दीवार बारदर की दीवार अब ध्यान भी बच जाएगा सिर्फ चैतन्य रह जाएगा और चैतन में असीम है उसकी कोई सीमा नहीं जीवन में मृत्यु को अपने मजबूत हाथों तो में धारण किए हुए अब जीवन मृत्यु दोनों के वो पार हो गया जीवन मृत्यु दोनों उसके हाथ में न वो जीवन है न वो मृत्यु जब तक हम जीवन से बंधे हैं तब तक, तक मौत से भी बंधे हैं, और जब तक हम जीवन चाहते हैं, तब तक, तक हमें मौत भी मिलती रहेगी जब तक जन्म है तब तक, तक मौत होगी अब इस बुद्ध के हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों इसके हाथ में है ये स्वयं दोनों से अलग और पृथक है ये तीसरा है इसका कोई नाम नहीं इसे हम अमृत जीवन कहते हैं वो केवल इस पृथ्वी की भाषा में इस पृथ्वी में जीवन की आकांक्षा से भरे हुए लोगों की समझ में आ सके इसलिए अन्यथा न वो जीवन है मृत्यु दोनों के पार शाश्वतता इस छठ में द्वार के बाद उस शाश्वत में छला लग जाएगी सीमित असीम हो जाएगा बूंद सागर हो जाएगा। वीर से ध्यान का द्वार खुलता है ध्यान से समाज। you say i have come not to teach but to evangelize what do you mean by teach you is not a specific it is teaching and give you knowledge but not mission teaching and give you doctrines but not transformation you will become more knowledgeable but do make some no more difference to the quality of your consciousness you can be taught many things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 It can be changed only through awareness, greater awareness, expanding consciousness. So when I say I have come not to teach but to awaken, I mean I am not a teacher. I am not interested to make your knowledge more, to make you more informed. That is futile. I am not interested to make your head more burdened. You are already burdened too much. I want to make you unburdened. So I am not going to give you more knowledge. Rather, on the contrary, I will destroy your knowledge. you must be free of all of that nonsense given you law know. you know too much about god too much about religion too much about soul you know too much and that has not helped you that has not led you anywhere anywhere its structures are heavy ones don't serve to be a dead weight throw on that when I say i have come to awaken i am mean thrown on that being underneath be free from knowledge so that you can know when one is free from knowledge one can know the noi is a quality of your being a man can grow into dimensions the dimensions of knowledge are the dimension of being firza book of your moot kabir i you need moot there were not many of knowledge many letters they were not even educated they were totally uneducated if you moot kabir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 you trusted to answer his boom is very deep is his only pitch even if it talks it talks in order to make you silent even if it teaches it teaches in order to destroy all your knowledge God give video to say come to me come if you are ready to leave your knowledge come to me only if you are ready to renounce what you know because only I am what what it's child Chris in us you should have nothing to do with on your being I am this is one essential contradictory in the gospel it you have to do it no that right to own your soul is destroying you try it do it again so that's what i knew how does he get to break can you but i teach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 If there is one thorn in your feet, and I want to pull it out, I may use another thorn. But that doesn't mean that I believe in the other thorn. Your thorn in the feet can be pulled out by another thorn. Then I will throw both. They are the same. i teach because you are so much burden of teachings this teaching is just a tool to pull out your thought and the guru the tool both will be true i am not going to replace your knowledge it is not that you have to throw what you know and put in this place what i am teaching through both be totally under a clean fresh empty because only in emptiness the divine can descend into create a room because if you on knowledge there is no room looking at you you don't have any space you are just a junk yard create space confront all that is there in the mind throw it out clean some room only that room can become the host host for the divine guest now that ready on the meditation